कोविड उन्नीस लॉकडाउन का तीसरा दिन पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने सीखा है कि घर में कैसे रहना है और इस रहने के सिलसिले में बहुत सी बातें हो रही हैं कोविड के दौरान कोविड से इस लॉकडाउन से इस बीमारी के दुर्भाग्य से ये सब कुछ तो हम बात करेंगे परंतु आज एक दिलचस्प किस्सा आपको बताना चाहता हूं जैसा कि बहुत से परिवारों में है कि पति जो वर्कहोलिक है जिसको काम करने की आदत है दफ्तर में देर तक बैठने की तो पत्नी को भी उसी प्रकार से आदत हो जाती है कि पति उतनी देर तक घर में नहीं रहेगा और बच्चों को भी यहाँ पर बच्चे थोड़े जो मैं किस्सा बताने जा रहा हूँ वहाँ पर बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो अपने कामकाज में लगे हुए हैं वो भी बाहर जाते हैं तो अब साहब ऐसा हो गया कि एक हमारे भाई साहब हैं उनके घर में भाई साहब यूँ तो रिटायर हो चुके हैं परंतु तब भी काम पर जाते हैं कुछ काम करते हैं सलाहकार का और वो अपने सलाहकार के काम को भी उतने ही सीरियसली करते हैं जितने सीरियसली वो दफ्तर के दिनों में काम करते थे यानी कि दफ्तर के दिनों में वो नौ बजे रात में घर आते थे तो अभी भी वो उसी टाइम पर आते हैं लगभग तो सुबह आठ बजे जाना ये बम्बई शहर की बात है सुबह आठ बजे जाना और रात में नौ बजे आना भाभी जी के लिए तेरह घंटे की स्वतंत्रता या जो कहिए तेरह घंटे के एकाकीपन बेटी भी काम करती है वो भी सुबह चली जाती है और देर रात में वापस आती है परंतु कोविड ने ऐसी संभावनाएं बना दी कि सबको घर पर रहना पड़ा तो अब भाई साहब उनका बेटा बेटी और भाभी जी तीनों जने चारों जने घर पर तो भाई साहब से ख़ाली नहीं बैठा जा सकता भाई साहब की समस्या ये है और भाभी जी ने सोचा कि ये तो सुअवसर है भाई साहब घर पर हैं तो इनके लिए कुछ अच्छे पकवान भोजन का इंतज़ाम भी किया जाए देखिए अभी तीसरा ही दिन है तो भाभी जी के विचार तो बड़े पुण्य हैं और भाभी जी ने भाई साहब को कहा कि आप कुछ करना चाहे तो आप करिए और अपने पुराने बहुत से काम जो आपने टाले हुए हैं वो निपटा लीजिए भाई साहब को भी लगा कि हाँ यार ये तो एक अच्छा मौका है तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आ, हमारे भाई साहब न्यूयॉर्क में नौकरी कर चुके थे भारतीय स्टेट बैंक में और न्यूयॉर्क से बहुत से कागज़ अपने साथ लेकर आए थे तकरीबन इस बात को 20-22 साल हो चुके हैं परंतु उनको फ़ुर्सत नहीं मिल पाई थी कि वे उन कागज़ों को देखभाल कर पाए तो मुंबई के उस छोटे से घर में और उनके करीब तीन चार कार्टन कागज़ थे तो भाई साहब ने सोचा कि क्यों ना मैं इन कार्टनस को खोल डालूँ और इन कागज़ों को निपटारा कर दूँ कुछ कागज ऐसे होंगे जो आप बेकार हो चुके होंगे पुराने हो चुके होंगे भाभी जी ने भी उनका सहयोग दिया उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आप करिए मैं आपकी मदद करूंगी आप चाय वगैरह मांगिए तो मैं देती हूँ भाई साहब ने कहा ठीक है तो भाई साहब ने ड्राइंग रूम में एक बॉक्स खोला और उसमें से एक एक कागज़ निकाला प्यार से उसको पढ़ा हर कागज़ के साथ में कुछ यादें जुड़ी होती हैं तो उन्होंने उन कागज़ों को ध्यान से देखा उन्हें लगा ये कागज़ फेंकने लायक नहीं है इस प्रकार से भाई साहब ने शायद छः सात घंटे के अंदर उस बॉक्स के तकरीबन तीन सौ कागज निकाल लिए तीन सौ पन्ने निकाल लिए और उन्हें उसमें से तीन चार पन्नों के अलावा कोई पन्ना फेंकने योग्य नहीं लगा उन्होंने उसको किनारे रख दिया भाभी जी यह देखकर हताश हो गई कि यह बक्सा तो उतने का उतना ही भरा हुआ है परंतु अभी अंत नहीं था भाई साहब ने कहा कि मैं ऐसा करता हूं कि दूसरा बॉक्स भी खोल लेता हूं तो हो सकता है इन कागज़ों की कुछ कॉन्टीन्यूटी मिल जाएगी कॉन्टीन्यूटी की खोज में दूसरा बॉक्स भी खुल गया तीसरा बॉक्स भी खुल गया भाभी जी ने कहा कि चौथा बॉक्स रखने की जगह ही नहीं है पहले इन तीन को निपटा लो भाई साहब ने मान लिया आखिरकार घर में रहना है तो सलाह मशवरे से ही काम होगा तीन कार्टन खुले हुए हैं आज तीसरा दिन है भाई साहब को उन बॉक्सेस पर काम करते हुए इस वक्त उनके घर में किसी के बैठने का स्थान नहीं है क्योंकि सभी कुर्सी मेज़ों पर वो कागज़ कागज़ फैले हुए हैं और भाभी जी अपना माथा पकड़ बैठी हैं और बैठी नहीं है कहना चाहिए भाभी जी माथा पकड़कर बर्तन धो रही हैं क्योंकि भाई साहब बेटा बेटी सभी जो घर पर काम कर रहे हैं वे समय समय पर चाय नाश्ता पकौड़ी समोसे इत्यादि आप समझ सकते हैं कि डिमांड करते हैं भाभी जी बेचारी बनाती हैं और उसके बाद अपने ओपन किचन में से खड़े होकर भाई साहब को एक एक कागज़ छाँटते हुए देखती हैं हाँ ये बता दूं कि भाई साहब सुबह से लग जाते हैं और देर रात तक लगे रहते हैं तब भी अभी तक काम शुरू ही हुआ है पूरे होने की तो बात नहीं मैं आपको बताता रहूँगा समय समय पर कि भाई साहब का काम कहाँ तक पहुँचा है परंतु मैं आपको ये भी बता दूं कि भाभी जी का विस्फोट कब हो जाएगा इसकी आ, कोई गारंटी नहीं है तो आप लोग यदि भाई साहब से कोई शिक्षा लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि सावधानी बरती और उतनी जल्दी मत करिए भाई साहब का आश्रय देख लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं तो इस तरह से कोविड का तीसरा दिन आप अब संपूर्ण हो चुका है और अब चौथे दिन की तैयारी करते हैं नमस्कार